داری والا بادشاہ बहुत عرصہ پہلے एक بادشاہت تھی جس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کی ایک بہت ہی حسین بیٹی تھی جس کا نکاح کرنے کے لیے اس کی تلاش جاری تھی حالانکہ وہ شہزادی بہت حسین تھی پر اسے خود پر بہت گھمند تھا اور اس کا رویہ بھی بہت خراب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 ये तो खंबे जैसा लंबा है, ये बहुत छोटा है। एकदम गुलगुले की तरह। शहजादी हर एक का मजाक बना देती, चाहे वो बादशाह हो, शहजादा हो, नवाब हो, चाहे हुक्मरान हो या सिपाहलार। उसके वालिद, वो नेक बादशाह हुस्से में आता, पर वो खामोश रहता, जब तक कि उसने एक अच्छे दाढ़ी नुमा बादशाह क ये कहलाएगा बालों वाला रीच। <laughs> ये तुमने क्या किया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन शाही हुकुमलानों की बेइज्जती करने की? अब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि तुम्हारा निकाय उस पहले इंसान से कर दिया जाएगा जो इस दरवाजे से दाखिल होगा, चाहे वो कोई भी हो, शहजादा हो या भीखमंगा। जल्दी ही दो दिन क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 और अपने हुक्म के मुताबिक शहजादी को बुलाया ताकि उसका बांसुरी वाले के साथ निकाह किया जा सके बांसुरी वाला भौचक्क कर रह गया पर वह खुश था हालांकि शहजादी बहुत रोई और उसने बगावत की पर बादशाह ने एक नहीं सुनी और उसका निकाह मुकम्मल हो गया यहां तक कि उसने उस नए जोड़े को सख्त हिदायत दी अब जाने को तैयार हो जाओ तुम यहां नहीं रहोगी तुम्हें अपने शौहर के साथ जाना होगा और इस तरह बांसुरी वाला और नई ब्याही दुल्हन वो महल छोड़कर एक अनजान दुनिया के सफर पर निकल पड़े। उन्होंने लंबा और दिक्कतों भरा सफर तय किया और आखिर वो एक खूबसूरत जंगल में जा पहुँचे। अरे वाह ये खूबसूरत जंगल किसका है? दरसल ये जंगल बादशाही आलम रीच का है। ओह मैं भी कितनी उन्होंने अपना सफर जारी रखा और एक बहुत ही खूबसूरत वादी में आ पहुँचे। ओहो, ये खूबसूरत वादी किसकी है? दरसल ये जंगल बादशाह आलम रीच का है। ओह, मैं भी कितनी एमकू। फिर वो एक बड़े शहर में जा पहुँचे। मुझे ये बताओ कि ये खूबसूरत शहर किसका है? ये भी बादशाही आलम रीच क मैं भी कितनी अहम हूँ मुझे उसे इंकार नहीं करना चाहिए था ये तुम क्यों कहती रहती हो क्या मैं तुम्हारे शाहर के काबिल नहीं हूँ शहजादी खामोश हो जाती है बांसुरी बजाने वाला फिर उसको ले जाता है शहर के किनारे पर एक तनहा छोटे से घर में शाहजादी भौंचक रह जाती है ओह मेरे आका �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 तुम खाना नहीं बना सकती तुम टोकरियां नहीं बुन सकती मुझे यह क्या सिला मिला है तुम किसी काम की नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम ढूंढता हूं तो उस गरीब बांसुरी वाले ने कुछ बर्तनों का इंतजाम किया और सड़क पर एक दुकान लगाई जहां से उसकी बीवी उन्हें बेच सके उसके हुस्न के बदौलत बहुत से लोग उसके बर्तन खरीदने आते और बहुत दिनों तक वह जरूरत से ज्यादा बर्तन खरीदते रहे जब तक कि एक दिन उसने सड़क के किनारे अपनी दुकान नहीं लगा ली और एक शराबी सिपाही लड़खड़ाता हुआ वहाँ आया और उसने सारे बर्तन तोड़कर तबाह कर दिए शहजादी का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है <क्याका> ओह मेरा क्या होगा अब मेरा शौहर क्या कहेगा वो दौड़कर घर जाती है और अपने शौहर को सब कुछ बता है तुम कितनी अहमक हो सकती हो कि तुमने ऐसी जगह दुकान लगाई है जहां से हर कोई गुजरता है। तुम ये काम भी नहीं कर सकी। मैंने महल जाकर ये पूछा है कि क्या उन्हें बावर्ची खाने में कोई खादिमा चाहिए और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें रख लेंगे। तुम एक बावर्ची खाने की हादिमा बनकर काम करोगी। इस तरह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 वहां सभी शाही मेहमान और उसके वालिद भी मौजूद हैं वो सब उसकी हालत देखकर उस पर हंसते हैं इसकी वजह से उसे बहुत ठेस पहुंचती है मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप सबसे इतनी गुस्ताखी की मुझे मेरा सबक मिल गया है फिक्र ना करो अजीजा शहजादी मैं ही वो बांसुरी वाला हूं जिसने तुमसे نکاح और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम ये महसूस कर सको कि घमंड करना बहुत बड़ी बुराई है और अपने दिल में रखने के लिए ये सबसे बदतर बात है। तुमने वो सबक सीख लिया है और तुम्हारा घमंड गफूर हो चुका है। आओ मेरी मलिका, मेरा हाथ पकडो और मेरी बीवी बनो। उसी वक्त उनका निकाह हुआ और वो हम